आप सब भक्तों ने श्रीमद् भागवत महात्म्य की कथा को श्रवण किया अब हम श्रीमद् भागवत को आरंभ करते हैं जिसमें 18,000 श्लोक 335 अध्याय और 12 स्कंद हैं। श्रीमद भागवत को आरंभ करने से पहले व्यासदेव जी ने तीन श्लोकों में मंगलाचरण किया प्रथम श्लोक में व्यासदेव जी अपने इष्ट देव को नमन करते हैं दूसरे श्लोक में वस्तु निर्देश और तीसरे श्लोक में सबको आशीर्वाद देते हैं प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय और प्रथम श्लोक हम आरंभ करते हैं ओ नमो भगवते यतुन जनमुन्वया तरत क्षातिषुभिज सुराट तेने ब्रह्म रिधाय ते ने ब्रह्मयाधिव मुहिया यत सूर्य तेजो वारी मृद यत्र त्रिसर्गो मृष धामना सेवन सदा निरस्त निरस्तुहक सत्यम परम दीमह सत्यम परम दीम सत्यम परमा दीमह सत्यम परम सत्यम परम दी मही सत्य सत्य के कर व्यासदेव जी ने अपनी वाणी को विराम दिया भगवान व्यासदेव जी ध्यान करते हैं जो प्रभु इस संसार को पैदा करने वाले हैं जो इसका पालन करने वाले हैं और जिनकी इच्छा से इस संसार का विनाश हो जाता है जो जन्म और मरण से रहित है सचित आनंद है उन्होंने ही संसार को अच्छा जीवों को रचा देवों को रचा चर अचर परिंदे इन सब जीवों को पैदा करने वाले पूरे ब्रह्मांड को पैदा करने वाले वही भगवान श्री वासुदेव हैं वे सोराट हैं उनके ऊपर कोई नहीं है ना कोई माँ ना कोई बाप ना कोई दादा कोई उनके ऊपर नहीं है वही अपनी इच्छा से अपने मात पिता बनाते हैं अपनी पत्नी अपने बच्चे सो इच्छा से बनाते हैं वो एक है उनकी इच्छा होती है वे एक से अनेक हो जाते हैं सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले पैदा होने वाले जीव जिनका नाम था ब्रह्मा और भगवान ने ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान प्रदान किया यहां पर जो शब्द आता है भक्तों ब्रह्म और ब्रह्मा ब्रह्म किसे कहते हैं और ब्रह्मा किसे कहते हैं ब्रह्म जो बढ़ता है और ब्रह्मा जो किसी मां से जन्म लेता है यहां पर एक बात बहुत समझने वाली है कि जगत माता कौन है जिसे जगत माता कहा गया वे कौन है क्या जगत माता दुर्गा काली योग माया इन्हें जगत मां कहा गया है वेदों ने कहा कि मात्र देवो भवो तमेव माता चा पिता तमेवा वेद किसे मां के रहा है और शास्त्रों में लिखा है कि जो बच्चा होता है उसकी जो पहली गुरु होती है वो होती है बच्चे की मां उसके बाद पिता फिर जो गुरु धारण करवाते हुए और चौथा शास्त्र कहने का अर्थ यह है हमें यह समझना है कि जगत मां कौन है वेदों ने जिसे मां कहा वे कौन हैं? तो भक्तों ब्रह्म और ब्रह्मा का अर्थ यह होता है ब्रह्म जो सब कुछ पैदा करने वाले हैं जिससे कुछ घटता नहीं है वे पूर्ण हैं। इसलिए कहते नुर्ण विधम पूर्ण विधम वो पूर्ण है तो परमात्मा तो पुरुष है परमात्मा मां कैसे बन गए अब भक्तों भगवान मां ऐसे बने क्योंकि भगवान ने आदि जीव ब्रह्मा को अपने पेट से पैदा किया भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी पैदा हुए और नाभि पेट के बीच में होती है इसलिए ठाकुर जी को भक्तों मां कहा गया है और मैंने आपको कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि शिशु की जो प्रथम गुरु होती है वो होती है उस बच्चे की मां तो दुनिया में सबसे पहले पैदा होने वाले जीव कौन भक्तों ब्रह्मा जी और ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को ज्ञान का उपदेश दिया इसलिए ठाकुर जी कौन हुए भक्तों ठाकुर जी मां हुए भगवान कि माया से बड़े बड़े ऋषि देवता मोहित हो जाते हैं और कैसे मोहित हो जाते हैं जैसे अग्नि में जल और जल में थल अर्थ अग्नि में जल का अर्थ यह होता है भक्तों कि धूप के कारण जब सड़क चमकती है और चमकती भी सड़क को लोग समझते हैं अरे देखो देखो पानी पड़ा है लेकिन वो पानी नहीं होता वो सड़क होती है इसलिए भगवान की माया से जल में थल वो थल को हम जल समझते हैं लेकिन वो जल नहीं वो थल होता है और दूसरा उदाहरण जैसे अग्नि में जल अब अग्नि में जल का अर्थ यह हुआ ये ज्वालामुखी होता है बेहतावा आता है लोग देखते अरे देखो देखो लाल लाल पानी आ रहा है साब वो पानी नहीं है वो अग्नि भेती भी आ रही है और यदि आपने हाथ डाल दिया हाथ को जलाकर भस्म कर देगी भगवान की माया भी ऐसी है दिखने में लगती, दिखने में लगती है जल होती है थल दिखने में लगती है जल होती है अग्नि और उसी की माया से पूरा संसार घूम रहा है और भगवान व्यासदेव जी कहते कि मैं उन्हीं परमात्मा का ध्यान करता हूं जो अपने नित्य धाम में ब्राजमान रहते हैं वही परम सत्य है उनसे पढ़े तो कोई सत्य है ही नहीं हमारे दादा गुरु ऐसी भक्ति वेदांत का स्वामी शीलापुर बाजी बताते हैं भगवान वासुदेव को नमस्कार किया है व्यास देव जी ने श्रीला जीव गो जी ने भी कृति कृष्ण संदर्भ में कहा है कि व्यासदेव जी जिनकी वंदना कर रहे हैं वे स्वयं भगवान कृष्ण ही हैं आदि जी ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्म संहिता में कहा है गोविंद मादिपुरुषम तमाह व्रजा में वो आदि पुरुष भगवान गोविंद है जिनकी वंदना व्यासदेव जी कर रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण है सामवेद उपनिषद में भी हमें ज्ञान मिलता है इस बात का कि वसुदेव के पुत्र होने के कारण भगवान कृष्ण का नाम वासुदेव है इसीलिए पद्म पुराण में भी हमें वर्दन मिलता है कि भगवान के हजारों नाम हैं और हजारों नामों में जो भगवान का नाम है कृष्ण वे पूर्व शिष्टानंद है परिपूर्ण नाम है भगवत गीता में भी भगवान ने घोषित किया है कि मैं ही इस संसार का माता पिता मैं ही पर ब्रह्म हूं मुझसे ही सब पैदा होते हैं और वेदिक संहिता में भी कहा गया है कि परम सत्य पुरुषोत्तम भगवान समप्त पुरुषों में प्रधान है वो है श्री कृष्ण महेश्वरी भागवत में देवी महेश्वरी कहती है देवी दुर्गा के हजार विष्णु हजारों ब्रह्म और हजारों शिव मेरे अधीन हैं लेकिन एक महापुरुष है जिसके मैं अधीन हूं तो वो कौन गोविंद गोविंदमादि पुरुषम म ब्रजा में वो कौन है भगवान गोविंद जो आदि पुरुष है इसलिए श्रीधर स्वामी पाद जी कहते हैं कृष्ण ही परमात्मा है और व्याल देव जी जिनका ध्यान कर रहे हैं वे भगवान कृष्ण हैं सत्यम सचिदानंद रूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वर धीम ही ध्या सत्य सचिदानंद तो भगवान कृष्ण है परमेश्वर है उन्हीं का ध्यान करते हैं सब जीव और व्यासदेव जी उन्हीं परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं श्रीमद् भागवत में दसवें स्क में जब भगवान देवकी के गर्म में आए कंस के कारागर में थे तो देवतागण जब भगवान की स्तुति करने आए तो सत्य के अगर भगवान की स्तुति करी सत्य सत्यपरम सत्य परम, त्रिसत्यम, सतस्यम सतस्य योनि निहितम च सत्या सत्यम व्रतम सत्य नेत्र सत्यात्मा कम ताम क्षण प्रपन्न सत्य की जो स्तुति करी देवताओं ने और सत सत्य के भगवान कृष्ण को ही पुकारा है इसलिए जिनका ध्यान व्यासदेव जी कर रहे वे कोई और नहीं वे तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और उन्हीं का ध्यान कर रहे हैं सब क्योंकि सत्य के कर व्यासदेव जी ने भगवान की स्तुति करी सत्य के कोई नमन कर रहे हैं भगवान व्यासदेव जी इसलिए इस श्लोक के अनेक ऋषियों ने अर्थ अलग अलग कर दिए एक संत तो कहते हैं कि व्यासदेव जी ने सत्य के कहकर कहा अगर व्यासदेव जी कहते कि मैं तो हर हर महादेव का ध्यान करता हूं तो राम भक्त क्या कहते हैं अरे राम भक्त कहते हैं ये तो शंकर जी की कथा है हम हम क्यों से सुने अगर व्यासदेव जी कहते हैं मैं तो दुर्गा भवानी का ध्यान करता हूं तो कृष्ण भक्त कहते साहब ये तो दुर्गा की कथा है हम क्यों सुने इसलिए व्यासदेव जी ने कहा कि मैं सत्य का ध्यान करता हूं जो सत्य है मैं उसे नमन करता हूं सत्यम शिवम सुंदरम सत्यनारायणम सत्यम श्री कृष्णम सत्य रामायणम तो जो सत्य है उसको नमन कर रहे व्यासदेव जी और जो सत्य नहीं है उसे नहीं नमन कर रहे हैं इसलिए सत्य के कर नमन करने का अर्थ यह है कि जो सत्य है उसे नमस्कार और जो असत्य है उसे तो मैं पूछता ही नहीं हूं इसलिए सत्य सत्य कर कर ही स्तुति करी इसलिए संतों ने कहीं अर्थ इस श्लोक के निकाल दिए तो यहां पर व्यासदेव जी प्रथम श्लोक में अपने इष्ट देव को क्या कर रहे हैं नमस्कार कर रहे हैं अब दूसरे श्लोक में हम प्रवेश करते हैं धर्म प्रोचित कै तो परमो निर्मत्सरा सता विद्यम वस्तु शिवधम थापत्रो नमूलनम श्रीमद भवते महा मुनि कृत किम वा परेरा सत्यो हृद वरुद धयत्र कृथ भी शुश्रू शुभी दक्षिणात्र होता है साफ धर्म से धर्म स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं साहब और परम धर्म कृष्ण की कथा है जहां पर कृष्ण हो और जहां पर कृष्ण की कथा हो वहां पर कपट रूपी धर्म नहीं होता भगवान गीता में कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है पाप का अत्याचार बढ़ता है तो धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतार धारण करता हूं यह भगवान का वचन है श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय में तो धर्म कौन हुए श्री कृष्ण भगवान तो सब जगह मौजूद है हाजिर है सब जीवों के भीतर बैठे हैं लेकिन एक समय आप मुझ दास के माध्यम से कृष्ण कथा को सुन रहे हो और मैं कोई अपने घर की कथा आपको नहीं सुना रहा मैं आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहा हूं जो कृष्ण की कथा है साहब अब यहां पर जानने की बात यह है कथा कृष्ण की सुनाने वाला कृष्ण भक्त और भगवान अपने नित्य धाम में मौजूद है वैसे तो सब जगह मौजूद है लेकिन आप कृष्ण की कथा को सुनोगे कथा सुनने से भक्ति जागृत होगी ज्ञान जागृत होगा वैराग्य जागृत होगा भक्ति से जुड़ जाओगे संसार के मोह का त्याग कर दोगे परमात्मा के भजन में मस्त हो जाओगे तो इसका अर्थ यह है कि कृष्ण है धर्म और कृष्ण की कथा है परम धर्म भगवान की कथा परम धर्म है जैसे रामायण में राम जी तीन दिन तक समुद्र में बैठे हैं समुद्र ने उनको मार्ग नहीं दिया अब सब क्या हुआ अब भगवान ने अग्नि बाण को निकाला समुंदर को जलाकर भस्म करने के लिए समुंदर भगवान की शरणागति में आया और भगवान के नाम की महिमा के विषय में चर्चा हुई पत्थरों पर भगवान का नाम लिखा गया और वे पत्थर पानी में तैर रहे हैं तो कहने का अर्थ यह है राम जी मौजूद थे तो राम जी हमें यह शिक्षा देने चाह रहे हैं कि मेरे बच्चों मेरा तो भजन करना है मेरा तो दर्शन कर लो मैं तो अपनी लीला को कर अपने धाम को चला जाऊंगा लेकिन जो परम धर्म है वो है मेरा नाम जैसे मेरे नाम ने इस पत्थरों को तार दिया ऐसे तुम भी अगर इसका जप करोगे तो तुम भी तर जाओगे इसे कहते हैं परम धर्म इसलिए कृष्ण है धर्म और कृष्ण की कथा है परम धर्म राम है धर्म लेकिन राम का नाम है परम धर्म तो जहां पर धर्म हो और जहां पर परम धर्म हो साहब वहां पर कपट रूपी धर्म नहीं होता अब ये कपट रूपी धर्म कौन सी भला है अरे धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार चीजें अब वेदों ने तो इस चार चीजों की बड़ी महानता बताई गई और यहां पर कपट रूपी धर्म बता रहे हैं ये बातों तो कुछ समझ में नहीं आई धर्म अर्थ काम और मोक्ष तो व्यासदेव जी हमें यह बता रहे हैं भैया धर्म अर्थ काम और मोक्ष अपना फरज समझकर करो भोग विलास के लिए नहीं करो अगर भोग विलास के लिए करोगे तो कपट रूपी धर्म हो जाएगा अपना कर्तव्य समझकर करोगे तो ये परम धर्म बन जाएगा आइए थोड़ा सा खुलासा करते हैं अर्थ आपके पास पैसा है अभी आप विचार करें साहब पैसा खाओ पियो ऐश करो अरे ऐश करने में पैसा बर्बाद कर दूंगा चलो चलो चलो पांच सौ रुपया थोड़े धर्म के काम पर लगा दो क्यों वो पांच सौ रुपया लगाएंगे तो हमारे पास हजार दो हजार का फायदा हो जाएगा ये आ गया साफ कपट रूपी धर्म हाँ साहब बहुत बड़ा भंडारा हो रहा है तो ये लो लीजिए पांच हजार रुपये हमारी तरफ से लीजिए और हमारा ऐलान करवा दीजिए कपट रूपी ये हो गया कपट रूपी धर्म अर्थ कर्तव्य समझकर धर्म पर लगाओ अपने अर्थ को काम काम के विषय में तो बताया गया है कि अपने काम कोई भक्ति में लगा दो वे काम ही भक्ति बन जाएगा ब्रज में जितनी गोपियां थी सब विवाहित थी सब और विवाहित स्त्री यदि किसी पर पुरुष का संग करती है उसको शास्त्रों में पाप बताया गया है ब्रज की सब गोपियन कृष्ण से प्रेम करती थी और इन गोपियों ने अपने काम को कृष्ण की सेवा में लगा दिया इसलिए वे काम जलकर भस्म हो गया साहब अब मैं आपको और आसान तरीके से बताता हूं काम के विषय में अब किसी को पकाने का काम बहुत अच्छा आता है ये भागवत कथा में हमारे संग बहुत से भक्त जुड़े हैं जो प्रसाद का प्रबंध करते हैं प्रसाद को पकाते हैं बड़े प्रेम से तो उन्होंने अपने काम को कृष्ण की सेवा में लगा दिया तो जिसको जो काम आता है उस काम को कृष्ण की सेवा में लगा दें। भोग विलास के नहीं है नहीं हमें तो बड़ा अच्छा काम आता है साहब खूब पैसा कमाएंगे हा कमाओ पैसा बुरी चीज नहीं है लेकिन थोड़ा अपने काम को धर्म में भी लगाओ लेकिन काम ना रहित होकर लगाओ साहब इसलिए धर्म अर्थ और काम भोग विलास के लिए नहीं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए धर्म को नहीं करना अपना कर्तव्य समझकर करना क्योंकि साहब इक्कीस बार ये जीव 24 घंटे में श्वास लेता है अब 21,600 के तो जीव कर जाति बन जाते हैं उस परमात्मा के अपना क्या कुछ भी नहीं है इसलिए कर्तव्य समझकर करो वे परम धर्म है